आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। नौकरी के लिए आवेदन करने का वो एहसास याद है रिज्यूमे भेजा जाता है स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज चमकता है और फिर वो एक लंबी गहरी खामोशी ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी उम्मीदों को एक खाली कुएं में फेंक दिया हो और उस खामोशी में आम, हजारों सवाल गूंजते हैं क्या रिज्यूमे में कोई कमी थी क्या मेरा अनुभव कम पड़ गया क्या क्या मुझ में ही कोई खोट है हाँ और ज्यादातर लोग इस चुप्पी को अपनी नाकामी मान लेते हैं एक पर्सनल रिजेक्शन बिल्कुल और यही एहसास सबसे ज्यादा परेशान करता है आज हम इसी खामोशी के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है एक मजबूत काबिल रिज्यूमे होने के बावजूद इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आती इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास दिन गेट कीपर गुड कैंडिडेट शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश है और ये इस पूरी प्रक्रिया पर एक नई और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली रोशनी डालते हैं। तो आज की इस चर्चा का लक्ष्य ये समझना है कि हायरिंग की दुनिया में जो पहला दरवाजा है उसे खोलने वाला अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई सिस्टम है और ये कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है हाँ। उन लाखों लोगों के लिए जो खुद को इस प्रक्रिया में दोषी मान रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उनका रिज्यूमे सीधा किसी एचआर मैनेजर की टेबल पर पहुंचता है जो उसे ध्यान से पढ़ता है लेकिन जैसा कि ये लेख पता है ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है बिल्कुल पुरानी हो चुकी है अब पहला फिल्टर इंसान है ही नहीं तो फिर कौन है आज की ज्यादातर बड़ी कंपनियों में आपका रिज्यूमे सबसे पहले एक ए आधारित स्क्रीनिंग सिस्टम से गुजरता है इसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एटीएस भी कहते हैं और यह सब इतनी तेजी से होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी तेजी से मतलब कुछ मिनटों में मिनटों नहीं मिली सेकेंड में मिली सेकेंड हाँ और यह समझना जरूरी नहीं कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं देखिए एक बड़ी कंपनी में एक पद के लिए हजारों कभी कभी दस तक आवेदन आ सकते हैं किसी भी इंसान के लिए इतने रेज्यूमे पढ़ना और उनमें से सही उम्मीदवार चुनना ना मुमकिन है हाँ ये तो समझ आता है दस हजार रिज्यूमे पढ़ने में तो कई हफ्ते लग जाएंगे बिल्कुल तो ए एक जरूरत भी है और एक मजबूरी भी लेकिन इसी जरूरत की वजह से एक नई और अदृश्य समस्या पैदा हो गई है अदृश्य उम्मीदवार की समस्या अदृश्य उम्मीदवार हाँ कई अच्छे काबिल उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनका रिज्यूमे किसी इंसान तक पहुंचा भी था या नहीं यहीं पर असल कहानी शुरू होती है तो अगर कोई इंसान रिज्यूमे नहीं पढ़ रहा तो ये एआई असल में उसे पढ़ता कैसे है ये उसमें क्या देखता है क्या ये इंसानों की तरह अनुभव कौशल हमारी पूरी प्रोफेशनल कहानी को समझ पाता है यही पर सबसे बड़ा फर्क है ए इंसानों की तरह नहीं पढ़ता वो सिर्फ पैटर्न और डेटा का मिलान करता है लेख के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली तीन मुख्य चीजों पर आधारित है अच्छा क्या है वो पहली और सबसे आम है कीवर्ड मैचिंग सिस्टम कंपनी द्वारा दिए गए जॉब डिस्क्रिप्शन में से कुछ खास कीवर्ड्स उठाता है जैसे डेटा एनालिसिस पाइथन एस मार्केटिंग और फिर उन्हें आपके रिज्यूमे में ढूंढता है मतलब अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा है और किसी ने अपने रिज्यूमे में लिखा है Led multiple team प्रोजेक्ट successfully तो AI आई शायद उसे ना पकड़े क्यूँकी उसे हू बहू वही शब्द नहीं मिले बहुत हद तक यही होता है ए आई शब्दों के पीछे का मतलब या संदर्भ नहीं समझता उसके लिए लेड अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें हो सकती है वो सिर्फ शब्दों का मिलान करता है तो अगर जरूरी की वर्ड नहीं मिले तो रिज्यूमे के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज जो वो देखता है वो है फॉर्मेट। ए एक खास साफ सुथरे और सीधे सादे फॉर्मेट को प्राथमिकता देता है जिसे वो आसानी से पार्स कर सके पार्स ये क्या होता है पार्स करने का मतलब है कि ए उस रिज्यूमे की जानकारी को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में तोड़ सकता है जैसे ये नाम है ये संपर्क की जानकारी है ये अनुभव का सेक्शन है और ये कौशल का अच्छा अगर रिज्यूमे का फॉर्मैट बहुत जटिल है जैसे उसमें बहुत सारे कॉलम्स, टेबल्स, तस्वीरें या स्टाइलिश फ़ॉन्ट हैं, तो एआई कंफ्यूज हो सकता है और कुछ डिजाइन डालो ताकि वो अलग दिखे भीड़ में सबसे अलग नजर आए ऐसा लगता है वो सारी सलाह पुरानी हो गई है हाँ, आज के दौर में वो सलाह उल्टी पड़ सकती है शायद मेरा वो रंग बिरंगा रेज्यूमे तो ए के सिस्टम में जाते ही क्रैश हो जाता होगा बिल्कुल हाँ, हो सकता है जो रिज्यूमे इंसान की आंखों को अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वो एआई को भी समझ आए सादगी अब ज्यादा असरदार है ठीक है तो कीवर्ड्स हो गए फ़ॉर्मेट हो गया और तीसरी और सबसे अहम चीज क्या है तीसरी चीज है अनुभव का अंकीयकरण अंकीयकरण यानी क्वॉंटिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस ए आपके अनुभव को सिर्फ सालों और महीनों के नंबरों में बदल देता है पांच साल का अनुभव दो साल इस प्रोजेक्ट पर अच्छा वो इस बात को नहीं समझता कि उन पांच सालों में आपने क्या सीखा आपकी ग्रोथ कैसी रही या आपने मुश्किल हालात को कैसे संभाला लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है हो सकता है किसी ने दो साल में इतना कुछ सीखा हो जो कोई पांच साल में भी न सीख पाए किसी स्टार्टअप में दो साल काम करना किसी बड़ी कंपनी में पांच साल काम करने से ज्यादा सिखा सकता है बिल्कुल लेकिन ए के लिए पांच हमेशा दो से बड़ा होता है वो गुणवत्ता नहीं सिर्फ मात्रा देखता है वो सिर्फ नंबरों को समझता है उनके पीछे की कहानी को नहीं तो मतलब इस लेख का एक मुख्य तर्क यही है कि अगर आपका रिज्यूमे एआई की भाषा में नहीं लिखा गया है तो चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो आप उस सिस्टम के लिए एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं इनविजिबल अदृश्य ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है मतलब आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा रहा आपको तो देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल सही स्रोत में इसी पर जोर दिया गया है आपका रिज्यूमे गलत नहीं है वो बस सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहा ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम अपनी सारी कहानी अपना सारा अनुभव एक मशीन के नियमों के हिसाब से ढाल रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया में वो कौन सी कीमती चीजें हैं जो खो जाती हैं वो कौन से मानवीय पहलू हैं जिन्हें ये सिस्टम पकड़ ही नहीं पाता और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी और शायद सबसे दुखद हिस्सा है ए बहुत कुछ नजरअंदाज कर देता है जैसे करियर ब्रेक के पीछे की असली कहानी करियर ब्रेक हाँ हो सकता है किसी ने परिवार की देखभाल के लिए ब्रेक लिया हो कोई नया कौशल सीखने के लिए या शायद अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए ए इसे सिर्फ एक गैप के तौर पर देखता है एक लाल झंडी उसके पीछे के इंसान और उसकी मजबूत वजह को नहीं समझता मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मान लीजिए कोई बहुत अच्छा लीडर है जो टीम को जोड़ के रखता है मुश्किल समय में सबको प्रेरित करता है ये कोई की नहीं है ये गुण है तो क्या ए के इस दौर में ऐसे सॉफ्ट स्किल्स की कोई कीमत ही नहीं बची ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं ए उन स्किल्स को नहीं देख पाता जो की में नहीं लिखे गए हैं टीम लीडरशिप एक की हो सकता है लेकिन एम्पथी जैसे गुण जिन्हें अक्सर कहानियों या उदाहरणों से समझा जाता है उन्हें ए नहीं पकड़ पाता मतलब वो एक उम्मीदवार की आगे बढ़ने की क्षमता उसके पोटेंशियल को नहीं देख पाता बिल्कुल जो किसी फॉर्मेट या नंबर से परे है और ये तो बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ कंपनियां उपर ही हर उस को बाहर कर देता है जो एक सीधे साधे बॉक्स में फिट नहीं होता आपने बिल्कुल सही नब्स पकड़ी है यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधा भाष है कंपनियां नवाचार चाहती है लेकिन उनका स्क्रीनिंग सिस्टम एक रूपता को पुरस्कृत करता है वो उन लोगों को फिल्टर कर सकता है जो नियमों को तोड़कर कुछ नया करते हैं क्योंकि उनका करियर पारंपरिक रास्ते पर नहीं चला तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छे उम्मीदवार इसलिए बाहर नहीं हो रहे कि उनमें योग्यता नहीं है बल्कि इसलिए कि उनका रेज्यूमे सिस्टम के अनुकूल नहीं है मतलब यहाँ समस्या काबिलियत की नहीं बल्कि सिस्टम के साथ अनुकूलता की है बिल्कुल लेख में इसी को केपेबिलिटी वर्सेज कंपेटेबिलिटी का फर्क कहा गया है आप उस नौकरी के लिए पूरी तरह से योग्य हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका में, की लेती है। क्योंकि हम इसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं हमें लगता है कि किसी इंसान ने हमें देख कर हमारी मेहनत को पढ़कर हमें रिजेक्ट किया है जबकि सच तो ये है किसी ने हमें देखा ही नहीं हाँ और इसी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है जिस पर हमारे सूत्र जोर देते हैं यह समझना बहुत जरूरी है कि ये आपकी योग्यता या बुद्धिमत्ता पर कोई फैसला नहीं है यह कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं है तो फिर ये क्या है अगर ये रिजेक्शन नहीं है तो नौकरी ढूंढने वाला इसे कैसे देखे कि इंटेलिजेंस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है ये बस इस बात का एक संकेत है कि हायरिंग की प्रक्रिया अब बदल गई है बदल गई है हाँ ये अब इंसानों से पहले सिस्टम के लिए डिजाइन की जा रही है व्यक्तिगत नहीं अव्यक्तिक है लेकिन जो लोग इस बदलाव से अनजान हैं, वो तो चुपचाप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं और अक्सर खुद को ही दोषी मानते रहते हैं वो सोचते हैं कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी शायद मुझे और कोर्स करने चाहिए थे बिल्कुल वे सोचते रहते हैं कि उनमें क्या कमी रह गई जबकि असल में फैसला उनसे बहुत पहले एक अदृश्य कोड आधारित सिस्टम ने ले लिया होता है ये जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है ये नाकामी नहीं है यह बस फिल्टरिंग का एक नया मशीनी दौर है यह समझना वाकई बहुत जरूरी है तो चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है कि अगर इंटरव्यू की कॉल नहीं आई है तो तुरंत अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर देना चाहिए हाँ यह सबसे महत्वपूर्ण है हो सकता है कि आपका रेज्यूम गलत नहीं था बस सिस्टम रेडी नहीं था वो ए की भाषा में बात नहीं कर रहा था आपने एक इंसान के लिए खत पूरी कहानी उसके उतार चढ़ाव और उसकी क्षमता पर और इसीलिए इस लेख का सार यह है कि आज की दुनिया में योग्यता से पहले दृश्यता यानी जरूरी हो गई है। अगर सिस्टम आपको देख ही नहीं नहीं। पा रहा, तो आपकी योग्यता किसी काम की की सही बात है। है। यही AI और इंसान असली कहानी है। आपको पहले उस मशीन के फिल्टर को पार करना होगा तब जाकर किसी इंसान से अपनी कहानी कहने का मौका मिलेगा आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है की नौकरी की तलाश की राह में अब एक नई और अदृश्य बाधा है ए आई और ये समझना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है खुद को दोषी ठहराने और उस गहरी निराशा से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है बिल्कुल और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूँगा जो सीधे हमारे स्रोत से आता है ये सवाल सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है जो इस तकनीकी दुनिया में जी रहे हैं जरूर सवाल ये है जब अदृश्य सिस्टम हमारे लिए इतने बड़े और जरूरी फैसले ले रहे हैं तो क्या इंसानों को यह समझाया जा रहा है कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं हम्म, ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है क्योंकि अगर नहीं समझाया जा रहा तो जैसा कि सूत्र में लिखा है भ्रम बढ़ेगा आत्म संदेह बढ़ेगा और लोग उस खामोशी को अपनी नाकामी समझते रहेंगे पारदर्शिता की यही कमी है जो योग्य लोगों को भी यह महसूस कराती है की शायद कमी उन्ही में है सही ये सवाल उन कंपनियों के लिए भी है जो इन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इस प्रक्रिया को थोड़ा और पारदर्शी बनाएं ताकि लोग सिस्टम की सीमाओं की वजह से अपनी काबिलियत पर शक शकना करें आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो